की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त जी की दो बाल कविताएं पहली कविता का शीर्षक है सरकल होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में भय विस्मित के खेल अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे एक बड़ा सा बंदर आया उसने झटपट लैंप चलाया डट कुर्सी पर पुस्तक खोली आ तब तक मैं ना यू बोली हाजिर है हुजूर का घोड़ा चौक उठाया उसने कोड़ा आया तब तक एक बछेरा चढ़ बंदर ने, ने, ने उसको फेरा टट्टू ने भी, भी किया सपाटा टट्टी फांदी, फांदी चक्कर काटा फिर बंदर कुर्सी पर बैठा मुंह में चुरट दबाकर ऐठा, माचिस लेकर उसे जलाया और धुआं भी खूब उड़ाया ले उसकी अतजली सलाई तोते ने आ तोप चलाई एक मनुष्य अंत में आया पकड़े हुए सिंह को लाया मनुज सिंह की देख लड़ाई कि मैंने इस भाती पड़ाई किसे साहसी जन डरता है नरनाहर को वश करता है मीरा एक मित्र तब बोला भाई तू भी है बम भोला यह सिंह का जना हुआ है किंतु श्यार यह बना हुआ है पिंजरे में बंद रहा है नहीं कभी स्वच्छंद रहा है छोटे से यहाँ पकड़ा आया मार मार कर गया सिखाया अपने को भी भूल गया है आती इस पर मुझे दया है। आती इस पर मुझे दया है दूसरी कविता का शीर्षक है ओला एक सफेद बड़ा सा ओला था मानो हीरे का गोला हरी घास पर पड़ा हुआ था वहीं पास में खड़ा हुआ था मैंने पूछा क्या है भाई तब उसने यू कथा सुनाई जो मैं अपना हाल बताऊ कहने में भी लज्जा पाऊँ पर मैं तुझे सुनाऊंगा सब कुछ भी नहीं छिपाऊंगा अब जो मेरा इतिहास सुनेंगे वे उससे कुछ सार चुनेंगे यद्यपि मैं न अब रहा कहीं का वासी हूँ मैं किंतु यही का सूरत मेरी बदल गई है दिख रही वह तुम्हें नहीं है मुझ में आदर भाव था इतना जल में हो सकता है जितना मैं मोती जैसा निर्मल था तरल किंतु अत्यंत सरल था अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की बाल कविताचक स्वर भारतीय परिमल